नोशो ठॉक का है होत अधीर नंबर थर्टीन से दूर हो लंदिरे बैठन घरे के माही माया पो खड़ी भैया आगे नैन काजर लाए नाचे गावे भाव बतावे मोतीन मांग भराए रोवे माया खाया पछारा तनिक न ग पाऊ जब देखो तब ज्ञान ध्यान में कैसे मारी गिराऊ रिद्धि सिद्धि दो कनक समाजी विस्तु दिगुन को भे तीन लोक में अमल तुम्हारा ये घर लगे न तेजा तू त्या माया मोही न चावै मैं हाँ बड़ा न हवा बानिक लगे न तेरी मैं हूँ पलटू बनिया पाप के मोटरी बामण भाई इन सभी को भगदाई सात सोध के ग बढ़ावे खेत चढ़ाय के कटावे, रासवर रगनमूर को गाड़ी, घर के बिटिया चौके राणी और सभन को बतावे, अपने वर्ह को ना ही छोड़ा मुक्ति के हेतु तू इन्हें जगमाने अपनी मुक्ति के मरम न जाने आरण को कहते कल्याण दुख माया पो रहे हैरान दूध पुत और देते आप जो घर घर बिछा लेते पल की बात को बुझे अंधा होई तेहू को सुझे भली मती हरल तुम्हार पांडे बमना भली माती हर ल तुम्हार सब जाजिन में उत्तम तुम ही कर तब करो कसाई भली मती हर ल तुम्हार जीव मारी के काया पोखो तनिको दर्दना भली मतिहर ल तुम्हारे राम नाम सुणी जोड़िया वे पूजो दुर्गा चंडी भली माती हर ल तुम्हार लंबाटी का कांध जने वो बकुला जाती पखंडे भली माती है तुम्हारी बकरी भेड़ा मछरी खायो काहे गाय बराय भली माती मतिहर उधिर मास एक पाडे थू तोरी बमनाई भली हर ल तुम्हार सब घट सहब जानो यही माँ भल है तोरा आ, भली मतिहर ल तुम्हार भगवत गीता बूझी विचारो भगवत गीता बूझी विचारो पलटू करत निहोरा भली माती हर ल तुम्हार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 मैं सम्राट बैठ नहीं सकता इसलिए उसके पास जो कुछ भी था फटी पुरानी चटाई वही उसने बिछा दी कहा बैठे तो लेकिन सम्राट ने चटाई की तरफ एक दफा देखा और कहा कि मैं टहलता हूं तू बुला ला सोचा उसने कि शायद चटाई योग्य नहीं सम्राट के तो उसके पास जो साल थी किसी ने फकीर को भेंट की थी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 आंखों में काजर लगाएगी आगे आगे खड़ी हो जाएगी तुम बाएं मुड़ोगे दाएं मुड़ोगे तुम इधर जाओगे तुम उधर जाओगे हमेशा आगे आगे आएगी रिछाएगी माया आप खड़ी भई आगे ननन काजर लाए नाचे गावे भाव बतावे मोतिन मांग भराए मोतियों से मांग भरेगी अपनी सुंदर सुंदर रूप धरेगी नाचेगी गाएगी बहुत तरह के भाव बताएगी और सारा मजा ये है कि ये सब तुम्हारे ही मन के खेल है ये मोती तुम ही उसकी मांग में भर रहे हो और ये नाच गान तुम ही उसमें डाल रहे हो ये जो माया का सौंदर्य है ये तुम्हारी कल्पना सृष्टि है लेकिन बड़ी भूल हो रही समझने में क्योंकि प्रोजेक्टर, वो जो प्रक्षेपण का यंत्र है पीछे तुम जब फिल्म देखते हो तुम्हारी नजर तो पर्दे पे लगी होती लेकिन असली खेल पर्दे पे नहीं है असली खेल तो पीछे तुमसे पीछे जो दीवाल है पीठ की तरफ वहां प्रोजेक्टर है वहां से खेल चल रहा है प्रत्येक व्यक्ति का मन एक प्रोजेक्टर एक है, एक प्रक्षेपण यंत्र है सामने खेल दिखाई पड़ रहा है और इसलिए तुम्हें भ्रांति हो जाती कि खेल वहां होना चाहिए जहां दिखाई पड़ रहा है लेकिन तुम्हारा मन सारा खेल फैला रहा है जिन्होंने मन को पूर्णतया शांत कर दिया वो बड़े चकित हुए मन के शांत होते ही सारा खेल खो जाता है माया विलीन हो जाती लेकिन ये भ्रांति स्वाभाविक है क्योंकि तुम्हारी नजरें आगे टिकी तुम कुछ का कुछ समझ रहे हो गर्मियों की छुट्टियों में शहर से गांव लौटे नौजवान चंदुलाल की दोस्ती गांव की एक लड़की से हो गई धीरे धीरे संबंध आगे बढ़े मेल मुलाकातें बढ़ी एक दिन खेत में शाम के वक्त भी दोनों घूम रहे थे पास ही में एक गाय और बछड़ा आपस में मुंह रगड़ रहे थे चंदुलाल ने उनकी ओर इशारा करते हुए शर्मा का डरते डरते अपनी प्रेमिका से कहा बुरा ना मानना मेरा मन भी ऐसा ही करने का होता है प्रेमिका बोली अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है और इतना डर क्यों रहे हुँ? शौक से करो आखिर यह गाय मेरे चाचा जी की ही तो है इसमें शर्माने की बात ही क्या है चंदूलाल कुछ कह रहे हैं चंदूलाल की प्रेसी कुछ और समझ रही कुछ है और कुछ समझा जा रहा है बस यही माया है यही भ्रांति है यही हमारा भटकाव है रोवे माया खाए पछारा तनिक ना गाफिल पाऊं जब देखो तब ज्ञान ध्यान में कैसे मारी गिराऊं और अगर तुम नाचने गाने से न माने तो माया रोएगी भी छाती भी पीटेगी रोवे माया खाए पछारा पछड़ पछड़ जाएगी गिर गिर पड़ेगी लेकिन पलटू कहते मुझे उलझाने का कोई उपाय नहीं न तेरा नाच न तेरा गीत ना तेरा रोना न तेरा पछाड़ खा के गिर पड़ना मैं जानता हूं कि सब मेरे मन का खेल है इसलिए मैं गाफिल नहीं मैं होश से भरा मैं जागा हुआ हूं तू कर अपने सारे खेल तू दिखा अपने सारे खेल मैं जानता हूं भली भांति के सब खेल मेरे ही निर्मित मैंने ही अतीत में ये बीज बोए थे जो आज फसल बन के खड़े हो गए सरकारी राशन की दुकान के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी और एक व्यक्ति जो कि बगल में एक बड़ा सा थैला दबाया हुआ था बार बार भीड़ को चीर कर आगे निकल जाने की कोशिश कर रहा था मगर भीड़ भी आखिर भीड़ कैसे कोई आगे निकल जाए वह बार बार धक्के मार मार कर उस व्यक्ति को पीछे ढक्की देती थी जब तीन घंटे हो गए और वह व्यक्ति धक्के खा खा के परेशान हो गया तो भीड़ के संबोधित के बोला कि भाइयों एवं बहनों यदि आप लोगों ने मुझे आगे नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हें कह देता हूं कि दुकान आज फिर बंद ही रहेगी क्योंकि दुकान खोलूंगा तो मैं ही ना वो दुकान का मैनेजर उसके बिना दुकान नहीं खुल सकती माया की कुंजी तुम्हारे मन के पास है तुम जरा मन को एक तरफ हटाकर दो फिर लाख माया उपाय करे दुकान नहीं खुल सकती तुम्हारे भीतर माया की कुंजी है यह हमारा सौभाग्य कुंजी किसी और के पास होती तो शायद संसार में फिर मुक्त होने का कोई उपाय ना था फिर तो मुक्ति भी एक तरह की गुलामी होती कोई दूसरा मुक्त करता तो हम मुक्त होते लेकिन चूंकि कुंजी हमारे पास है यह हमारा चुनाव है। हम चाहें तो गुलाम रहें और चाहें तो मालिक हो जाएं। पलटू कहते हैं हम तो मालिक हो गए इसलिए हम पर अब तेरा जोर ना चलेगा जब देखो तब ज्ञान ध्यान से मैं तो तुझे ज्ञान और ध्यान के जगत से देख रहा हूं मैं तो अपने साक्षी भाव में थिर हूं और मेरे साक्षी भाव में अगर कोई भी बात है तो बस एक ही है कि कैसे तुझे मार गिराऊं सदा के लिए कैसे तुझे मार गिराऊ की तरह उठना ही संभव ना रह जाए इतना तो हो गया है कि मैं जाग गया हूं और तू मुझे धोखा नहीं दे पाती लेकिन इतना अभी नहीं हुआ है इतना नहीं जाग गया हूं कि तेरा आना ही बंद हो जाए अधजगा ऐसी थोड़ी थोड़ी जैसे सुबह कभी कभी तुम्हारी अवस्था होती नींद भी नहीं जागे भी नहीं थोड़ा थोड़ा जाग भी गए हैं राह पर कोई गुजरता है तो आवाज भी सुनाई पड़ती है बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करते हैं तो आवाज सुनाई पड़ती है पत्नी चौके में चाय बनाने लगी है तो केतली में होती आवाज सुनाई पड़ती है चाय की गंध भी तुम्हारे नासा पोटन तक आने लगी है सुबह के सूरज की किरणें तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही है उनकी गर्मी भी मालूम हो रही लेकिन फिर तुम एक करबट लेके सो गए सोचते अभी और पांच दस मिनट सोए भी नहीं हो जागे भी नहीं हो ध्यान की अवस्था का अर्थ होता है न तो सोए न जागे और समाधि का अर्थ होता है पूर्णतया जागे समाधि ध्यान की ऐसी समग्रता है कि जिससे फिर नीचे नहीं गिरा जा सकता लेकिन ध्यान से तो चूक होती ध्यान से तो बहुत बार तुम चूक जाओगे स्मरण करते करते भूल जाएगा मेरी बीबी मुझे आदमी नहीं जानवर भी नहीं बल्कि कीड़ा मकोड़ा समझती मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन मुझसे कह रहा था वह अक्सर मुझे मक्खी मच्छर तिलचट्टा बुनगा आदि भी कहती और कभी कभी बहुत गुस्से में तो चींटा, जुआ दीमक तक कह बैठती और आजकल इतना ही नहीं वह मुझे पिसू तक कहने लगी अरे बड़ी दुष् स्त्री है मैंने उसको कहा ऐसी बुरी स्थिति में आखिर तुम करते क्या हो मैं क्या करूंगा भला नसरुद्दीन ने भयी स्वर में जवाब दिया बस इतना ही करता हूं कि डीडीटी डी वगैरह घर में नहीं रखता कि कहीं मुझ पे छिड़क कर प्राण ही ना ले ले और मलेरिया वाले जब छिड़काव के लिए आते हैं तो उन्हें बाहर से दस पांच रुपए देकर भगा देता हूं अब अगर बीबी जन्म भर से यही कह रही हो कि तुम सिलचटा हो भुनगा हो सुनते सुनते भरोसा आ गया होगा सम्मोहित हो गया होगा किसी चीज की पुनरुक्ति बार बार की जाए तो हमें उस पर भरोसा आने लगता है ऐसे ही तुम्हें माया पर भरोसा आया है जन्मों जन्मों की पुनरुक्ति है अनंत काल से तुम्हारा मन यही बातें दोहराता रहा है और धन और पद और प्रतिष्ठा और यस और और की धुन लगा रखी है, 24 घंटे और, और के लिए तड़फ रहा है तुम उसकी धुन सुनते सुनते सुनते सुनते सम्मोहित हो गए हो माया है सम्मोहन एक तरह का भ्रम जो निरंतर दोहराने से सत्य जैसा मालूम होने लगा है अब पत्नी ही नहीं मानती कि नसरुद्दीन पिसु है नसरुद्दीन भी मानने लगा और भयभीत और डरा हुआ है माया का ये जो तुम्हारा सम्मोहन है संतों की सदा से एक ही चेष्टा रही कैसे तुम्हें झकझोर दें कैसे तुम्हें इतना हिला दें कि तुम्हारा यह सुनिश्चित हो गया सम्मोहन टूट जाए कैसे तुम्हें असमोहित कर दें इसलिए निरंतर बुद्ध पुरुष चिल्लाते रहे तुम सुनो कि ना सुनो पुकारते रहे तुम मानो कि न मानो तुम उन्हें सूली चढ़ाओ तुम उन पे पत्थर फेंको मगर वे हैं कि अपने धुन के मस्त भी तुम्हें पुकारते ही चले जाते क्योंकि उन्हें दिखाई पड़ता है कि सिर्फ तुम्हारी मान्यता ने अड़चन डाल दी एक बार मेरे पास एक आदमी को लाया गया उसका मस्तिष्क कुछ विक्षिप्त जैसा हो गया था उसे यह भ्रांति हो गई थी कि दो मक्खियां उसके भीतर घुस गई क्योंकि वो मुंह खोल कर सोता है और दो मक्खियां एकदम भीतर चली गई अब वो निकलती नहीं वो भीतर भन भन भन भन भन कर रही पेट में जाती हैं कभी सिर में चली जाती हैं कभी पैर में घुस जाती अब मक्खियों का क्या डॉक्टरों के पास ले जाया गया बहुत चिकित्सा की गई उसकी क्या चिकित्सा हो सकती कोई बीमारी हो तो चिकित्सा हो जाए माया कोई बीमारी नहीं है कि उसकी चिकित्सा हो जाए इसलिए माया की कोई औषधि नहीं परेशान हो गए घर के लोग उसकी पत्नी उसे मेरे पास ले आई कहा कि हम आपके कहां जाएं हम परेशान हो गए आप ही कुछ करो मैंने कहा कि यह मेरा धंधा ही है तू ठीक जगह आ गई इतने दिन तू भटकी क्यों लोगों को मक्खियों से छोड़ाना यही मेरा काम उसने कहा क्या और लोग भी इस तरह के मैं तो सोचती थी ये बीमारी मेरे पति को ही हुई है मैंने कहा तू फिक्र छोड़ ये सभी पतियों को है पत्नियों को भी है पहले इसकी छोड़ा दूंगा फिर तेरी छोड़ा दूंगा लेकिन मुझे उसने कहा है ही नहीं मैंने कहा तू समझी नहीं बात अलग अलग तरह की मक्खियां हैं बीमारी बहुत ढंग से आती है ये उसने कहा होगा आप आध्यात्मिक बात न करें मेरे पति की किसी तरह ये दो मक्खियों से छुटकारा दिलवा दे बस पति ने कहा कि बहुत मुश्किल है कितना तो इलाज करवा चुके कितनी दवा पी चुका दवा पी पी के परेशान हो गया क्योंकि मैं दवा पीता हूं दवा पेट में गई मक्खियां सर में चली जाती आखिर मक्खियों को दवा कैसे पीछा करे मैंने कहा कि तू घबरा मत उसे मैंने कहा तू लेट जा बिस्तर पे आंख बंद कर ले ये मक्खियां हैं मेरी समझ में आ रही उसने कहा पहले आदमी अब तक जितने डॉक्टरों के पास गया वो सब कहते हैं सब मन का ख्याल है मैंने कहा गधे अरे मक्खियां कहीं मन का ख्याल और ये तो साफ दिखाई पड़ रही कि तेरे भीतर घूम रही उसने कहा हाथ में हाथ दीजिए आप पहले आदमी जिससे मुझे भरोसा आया आप शायद कुछ कर पाए क्योंकि मुझे उन पे शक पहले ही हो जाता जब वो कहती है मक्खियां हैं ही नहीं ये क्या खाक मेरा इलाज करेंगे जो बीमारी नहीं मान रहे जो मुझ पे संदेह कर रहे हैं जो मेरा प्राण लिए ले रही मक्खियां ना सो सकता ना बैठ सकता ना काम कर सकता क्योंकि भन भन भन भन उनका चक्कर जारी है इधर मैं इतना परेशान हो रहा हूं अरे सज्जनों को सूझी ज्ञान की बातें है कि मक्खियां हैं ही नहीं बस मन का ख्याल अरे मन का ख्याल मैं क्या कोई पागल पागल कभी नहीं मानते कि वो पागल मैंने कहा तुम और पागल तुम बिल्कुल समझदार आदमी हो तुम गिनती तक ठीक कर रहे हो दो मक्खियां बिल्कुल दो हैं तुम लेट जाओ बिस्तर पर आंख बंद कर लो उसकी आंख पर मैंने पट्टी बांध दी और मैंने कहा कि तुम विश्राम करो मैं जरा मक्खियों को पकड़ने की कोशिश करता हूं कभी मैंने उसका पैर दबाया कभी उसका पेट दबाया वो बड़ा प्रसन्न था कि एक आदमी तो मिला जो मानता है कभी उसके सिर पर हाथ रखा उसने कहा बिल्कुल यही फिर मैं भागा घर में मैंने फिक्र की कि किसी तरह दो मक्खियां पकड़ लू अभी कभी मक्खियां पकड़ी नहीं थी पहले बा, मुश्किल पड़ोसी के पास गया पड़ोसी के घर में मिल गई मक्खियां और वो भी मिली ऐसे कि उनकी तेल की बोतल खोपड़े के तेल की बोतल वो कभी कभी मैं देखता था धूप में रखी पिघलने के लिए सर्दी के दिनों में उसमें मुझे मक्खियां दिखाई पड़ती थी तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी बोतल आज काम आ जाएगी वो दो मक्खियां उसमें से निकाल दो वो दो मक्खियां निकाल के लाया एक सीसी में बंद की जंतर मंतर जो भी करने थे वो किए आखिर उस आदमी की आंख खोली बोतल उसके हाथ में थमा दी उसने कहा कि ये कोई बात हुई ये रही मक्खियां उसने कहा बुला मेरी पत्नी को मूर्ख मेरा तीन साल से प्राण खाए जा रही कि छोड़ो ये मक्खियां हैं नहीं तुम नहा अब ये मक्खियां कहां से आई उसकी पत्नी को मैंने कहा कि अब तू मत कहना कुछ और तू मान लेना कि हां हमारी गलती थी वह आदमी ठीक हो गया वो मक्खियां गई वो भन गई वो झंझट उसकी समाप्त हुई बहुत बार बुद्ध पुरुषों को तुम्हारे लिए न मालूम कितने उपाय ईजाद करने पड़े क्योंकि तुम्हारी बीमारी मौलिक रूप से व्यर्थ है और झूठी है इसलिए कोई उपाय वस्तुतः सत्य नहीं इसलिए सारे बुद्धों ने कहा है एक दिन उपाय भी छोड़ देना क्योंकि उपाय सिर्फ तुम्हारी झूठ बीमारी को अलग करने के लिए जैसे एक कांटे से दूसरा कांटा निकालने फिर दोनों को फेंक दे पलटू कहते हैं रोवे माया खाए पछारा तनिक न गाफिल पाऊं बस इतना ही ख्याल रखता हूं कि तनिक भी अपने को गाफिल ना पाऊं क्योंकि मैं गाफिल हुआ कि माया का कब्जा हुआ मैं होश न रहूं तो माया का कब्जा नहीं होता जब देखो तब ज्ञान ध्यान से कैसे मारी गिराऊं बस एक ही सूरत बंधी है एक ही टेक लगी है कि कब ऐसा प्रज्वलित प्रकाश मेरे भीतर हो जाए जो कभी ना बुझे कब ऐसी ज्योति जल उठे ज्ञान की ध्यान की कि उसकी रोशनी में ये माया फिर निर्मित ना हो सके ये निर्मित अंधेरे में ही हो सकती है और जब तक अंधेरा है तब तक तुम लाख बचो बच नहीं पाओगे चंदुलाल ने अदालत में अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए अर्जी दी थी तलाक की अर्जी में उन्होंने शिकायत की थी कि उनकी पत्नी लगातार पिछले 30 वर्षों से कोई ना कोई वस्तु जैसे बेलन गुलदान थाली इत्यादि फेंक फेंक कर मार रही मस्जिद ने चंदुलाल से कहा चंदुलाल तुम्हारी शिकायत समझ में आती है बिल्कुल ठीक है पत्नियां इस तरह के कार्य करती हैं यह ज्ञात है मैं भी शादीशुदा हूं लेकिन तुम्हारी पत्नी पिछले तीस वर्षों से बेलन गुलदान और ना जाने क्या क्या फेंक फेंक कर मारती रही और तलाक के लिए अर्जी तुम आज दे रहे चंदूलाल ने कहा क्या करूं हजूर पहले तो जब यह बेलन इत्यादि फेंक मारती थी तो निशाना चूक जाता था लेकिन कल से इसका निशाना बिल्कुल अचूक हो गया है। अब इसके साथ जीना बिल्कुल असंभव बिल्कुल मुश्किल और मैं जागा रहता हूं तब मारती है तो सिर बचा लेता हूं उछक की जगह हट जाता हूं मगर मैं सोया रहता हूं तब भी मारती और निशाना इसका अचूक हो गया अब नहीं चल सकता यह संबंध नींद में तुम हो और किसी का निशाना अचूक हो तो तो बचने का उपाय भी नहीं ऐसी ही दशा है माया से तलाक लो माया से तलाक का नाम संन्यास है और माया से तलाक का अर्थ क्या होता है यह नहीं होता कि भाग खड़े हुए जंगल की तरफ माया के तीर जंगल तक पहुंच जाएंगे अगर तुम नींद में हो माया का फैलाव बड़ा है दूर दूर तक उसके तीर पहुंच जाएंगे इसलिए सवाल भागने का नहीं है जागने का है तुम जहां हो वहीं जाग जाओ फिर माया का कोई तीर तुम तक नहीं पहुंच सकता माया ही मर जाती इधर तुम जागे कि माया मरी तुम जब तक सोए हो माया जीवित है तुम्हारी निद्रा ही माया है इसलिए बुद्ध ने कहा है मूर्छा माया है संसार नहीं मूर्छा महावीर ने कहा निद्रा माया है संसार नहीं निद्रा रिद्धि सिद्धि दुई कनक समाजी वस्तु डिगन को भेजा और वो कहते हैं जैसे जैसे मेरा ध्यान संभल रहा है वैसे वैसे माया नई अड़चने खड़ी कर रही रिद्धि सिद्धियां भेज रही अब उसने और सूक्ष्म उपाय खोजने शुरू किए अब धन नहीं भेजती क्योंकि धन की व्यर्थता मैंने देख ली अब पद नहीं भेजती पद की व्यर्थता मैंने देख ली अब रिद्धि सिद्धियां आनी शुरू हो गई अब मेरे हाथ में चमत्कार की शक्ति आ रही कि मिट्टी छूं तो सोना हो जाए कि मुर्दे को छू तो मुर्दा जग जाए पलटू कहते हैं मैं भली भांति पहचानता हूं यह भी माया के अंतिम जाल है और अगर मैं इनमें उलझ गया तो वापस पुनः गिर पड़ूंगा यह सारी ऊंचाइयां खो जाएंगी फिर वहीं के वहीं मन सब तरह के उपाय करता है अपने को बचाने के रिद्धि सिद्धियां मन को बचाने के उपाय और बड़े सूक्ष्म उपाय और ऐसे प्रीति कर, और ऐसे मधुर और ऐसे स्वादिष्ट कि छोड़ने का मन ना हो मन जहर भी देगा तुम्हें तो शक्कर चढ़ा देता है शक्कर में पाक के देता है रिद्धि सिद्धि दोई कनक समाजी वस्तु डगन को भेजा मुझे डगाने को मुझे हिलाने को मेरे ध्यान को खंडित करने को मेरी निश्चल हो गई झील में लहर उठाने को अब ये रिद्धियां सिद्धियां आ रही तीन लोक में अमल तुम्हारा यह घर लगे ना तेजा लेकिन ख्याल रखो होगा तीन लोकों में तुम्हारा विस्तार मगर इस घर में तुम्हारा तीर नहीं लगेगा रिद्धि सिद्धि भी मुझे धोखा नहीं दे पाएंगी इसलिए सच्चा साधु चमत्कार नहीं करता सिर्फ झूठे साधु सच्चा साधु चमत्कार नहीं कर सकता क्योंकि चमत्कार करने का अर्थ ही यह हुआ कि गिर गया समाधि से पहुंचते पहुंचते चूक गया शिखर छूने छूने के करीब था कि फिर भटक गया फिर रिद्धि सिद्धियों का अहंकार खड़ा हो जाएगा तीन लोक में अमल तुम्हारा यह घर लगे न तेजा पलटू कहते हैं लेकिन तू भी जान रख इस घर में तेरा तेजा न चलेगा तेरा तीर न चलेगा इस घर में तेरी गति नहीं होगी चलता होगा तीन लोक में तेरा अमल तू जान तेरे तीन लोग जान जाने तू क्या माया मोही नचावे बड़ा प्यारा वचन है वो कहते क्या तू मुझे नचाएगी मैं हूं बड़ा नचनिया मैंने कई को नचाया है मैं खुद नचाने का धंधा ही करता रहा हूं मेरा काम ही यह है मेरा व्यवसाय ही यह है तू मुझे क्या नचाएगी इवा बानिक लगे ना तेरी यहां तेरा दांव चलने का नहीं मैं हूं पलटू बनिया तू ख्याल रख मैं पलटू बनिया हूं मैंने बहुतों को नचाया है मैं सब धोखे धड़ियां जानता हूं ऐसी कौन धोखाधड़ी जो मैंने नहीं की ऐसी कौन सी जालसाजी है जो मैंने नहीं की ऐसी कौन सी बेईमानी है जो मैंने नहीं की मैं हूं पलटू बनिया मैंने यह सब व्यापार खूब कर लिया है जन्मों जन्मों से कर लिया है मैं कोई सीधा सादा ब्राह्मण नहीं हूं कि पूजा पाठ करके बैठा रहा हूं मैंने सब जुए खेल लिए प्यारी बात कह रहे हैं ठीक बात कह रहे हैं मैंने सब धंधे सब गोरख धंधे कर डाले तू मुझे नहीं नचा सकेगी इसलिए मैं भी तुमसे कहता हूं जीवन से भागना मत नहीं तो माया तुम्हें कहीं भी उलझा लेगी तुम कच्चे रहोगे तुम्हें माया जालों का अनुभव ही ना होगा तुम संसार में जियो ठीक से और माया के सारे खेल पहचान लो संसार माया के खेल पहचान लेने के लिए परम अवसर है बागो मत। तुम भी किसी दिन ऐसी समर्थ अवस्था में हो जाओ यह मैं चाहता हूं कि कह सको कि मैं हूं बड़ा नचनिया मैंने बड़े बड़ों को नचा दिया है तू मुझे ना नचा सकेगी इवा बाने लगे ना तेरी मैं हूं पलटू बनिया पाप के मोटरी बामन भाई इन सभी को बगदाई तूने सबको भटका दिया बामन भाई को भी भटका दिया बेचारा भोला भाला है धोखा धड़ी कभी की नहीं किताबों का कीड़ा है रटतारा ऋचाएं वेद की पाप के मोटरी बामन भाई इन सभी को बगदाई और तूने ब्राह्मण के सिर पे भी पाप की पोटरी रख दी उस पे भी तेरी चाल चल गई शायद सोधी के गांव बढ़ावे खेत चढ़ाए के मूंद कटावे उस ब्राह्मण को जो दूसरों के लिए मुहूर्त देखता है जो गांव भर को रास्ता बताता है उसको भी भरमा दिया रास वर्गन मूर को गाड़ी कुंडली मिलाकर जन्म कुंडली बनाकर जो लोगों के नक्षत्रों का तालमेल बिठाता है घर के बिटिया चौके रांडी, उसकी खुद की बेटी घर में विधवा होकर बैठी और फिर भी लोग ऐसे मूड़ हैं उससे जाके अपनी जन्म कुंडली मिलवा रहे और सबन को ग्रह बतावे अपने ग्रह को नहीं छोड़ावे दूसरों को बताता है कि तुम पे ग्रहों का चक्कर है। और खुद ग्रहों के चक्कर में पड़ा है उनसे छूट नहीं पाता भोला भाला है बेचारा चौथा पांडित्य है उसके पास उसको शायद तूने धोखा दे दिया मगर इवा बानिक लगे ना तेरी मैं हूं पलटू बनिया यहां तेरी चालबाजियां ना चलेंगी तू अगर शेर है तो मैं सबा शेर हूं मैं तेरे हर धोखे को पहचान लूंगा क्योंकि हर धोखा मैं कर गुजरा हूं ऐसा कौन सा धोखा है जो मैंने नहीं किया मैंने बहुतों की जेबें काटी तू आगे बढ़ किसी शहर में दो देहाती सड़क के बीचोंबीच चल रहे थे चौराहे पर खड़े हुए पुलिसमैन ने कहा भाई साहब किनारे से चलिए दोनों फुटपाथ पर आके कहने लगे अजीब आदमी है खुद तो सड़क के बीचोंबीच खड़ा है और हमें फुटपाथ पर चलने को कह रहा है ऐसी ही अवस्था तुम्हारे ब्राह्मण की उसकी कौन सुने कौन उसकी माने लोग देखते तो हैं कि उसकी खुद की हालत खराब है वो खुद ही तो भीख मांगता फिर रहा है अपना जीवन तो सुधार नहीं पाया है दूसरों को समझा रहा है लेकिन पलटू जैसे लोग जब रूपांतरित होते तो जरूर लोग उनकी बात सुनते हैं क्योंकि जीवन में परिपक्व होकर आए अनुभव लेकर आए पंडित तो केवल औपचारिक बातें करता है बातें ही बातें हैं उन बातों में कुछ सार नहीं बात में कुछ बात नहीं है थोथी है बिल्कुल औपचारिक है क्रिया कांड है और क्रियाकांड के कारण खुद भी मुसीबत में पड़ा है और दूसरों को भी मुसीबत में डालता है मुल्ला नसरुद्दीन के घर लखनऊ से मियां बद्रुद्दीन मेहमान बनकर रुके सुबह दोनों को एक साथ पाखाना जाने का हुआ तहजीब के अनुसार नसरुद्दीन ने कहा पहले आप बद्रुद्दीन कैसे पीछे रहते वे बोले जी नहीं पहले आप मुल्ला बोले जी नहीं पहले आप लेकिन बद्रुद्दीन बोले अजी नहीं मिया पहले आप तो नसरुद्दीन ने बड़े इतमान से कमियां हमारा तो यही हो गया अब आप ही जाइए औपचारिकताएं पहले आप पहले आप किसी को प्रयोजन नहीं है लेकिन चलती हुई बातें हैं सदा से मानी जाती रहीं उस ढंग से ही चलना चाहिए पंडित के पास सिवाय औपचारिकता के और कुछ भी नहीं बोध नहीं अनुभव नहीं ध्यान नहीं और जहां ध्यान नहीं वहां ज्ञान कैसे होगा ध्यान की ही सुगंध है ज्ञान ध्यान का ही संगीत है ज्ञान ध्यान की वीणा पर ही जो संगीत उठता है उसका नाम ज्ञान शास्त्रों से नहीं मिलता ज्ञान ज्ञान तो मिलता है स्वयं में प्रवेश कितना ही जान लो कुरान और बाइबल और पुराण और वेद और उपनिषि नहीं कुछ होगा हाँ, अपने को जान लोगे तो फिर कुरान में भी बहुत कुछ पाओगे क्योंकि वह भी किसी अपने को जाने हुए आदमी की वाणी फिर गीता में भी बहुत कुछ पाओगे मगर पहली अनुभूति तो अपने भीतर होनी चाहिए पहली किरण तो अपने भीतर टूटनी चाहिए तुम्हारे हाथ में दिया हो तो तुम्हें गीता में बहुत खजाने मिलेंगे खजाने वहां हैं लेकिन तुम्हारे हाथ में दिया ना हो तो क्या तुम खाक वहां पाओगे और तुम्हारे पास जौहरी की आंख ना हो तो हीरे जवारात मिल भी जाए तो क्या करोगे पहचान ही ना सकोगे कि वे हीरे जवार हैं ही। और तुम अंधे अगर हो तब तो फिर बहुत मुश्किल हो गई और यही हालत है अंधे हो जोहरी नहीं हो हाथ में दिया भी नहीं है और खोज में लगे हो दर्शन शास्त्र की ऐसी व्याख्या की जाती है कि एक अंधा आदमी अमावस की रात एक ऐसे भवन में जहां दिया भी नहीं जल रहा है एक काली बिल्ली को खोज रहा है जो कि वहां है ही नहीं एक तो अंधा फिर अमावस की रात फिर एक दिया भी नहीं घर में फिर काली बिल्ली और वो भी वहां मौजूद नहीं है वो भी मौजूद होती तो भी एक बात थी कि चलो खोजते खासते किसी तरह अगर अंधा ना खोज पाता तो कम से कम बिल्ली अंधे को खोज लेती किसी तरह मिलन हो जाता लेकिन वो बिल्ली भी वहां है नहीं दर्शन शास्त्र ऐसा ही है सारा पांडित्य ऐसा है थोथा और उसके थोते होने का कारण गलत शुरुआत दूसरे से शुरुआत उधार कृष्ण को मान लो बुद्ध को मान लो महावीर को मान लो और उनको मानने में भूल ली जाओ कि तुम भी हो जैन हो जाओ ईसाई हो जाओ मुसलमान हो जाओ और यह भूल ही जाओ कि तुम आत्मा हो न हिंदू न मुसलमान न ईसाई और सबन को ग्रह बतावे अपने ग्रह को नहीं छोड़ावे मुक्ति के हेतु इन्हें जग माने अपनी मुक्ति के मर्म न जाने और लोग मुक्ति के लिए इन पंडित पुरोहितों को मानता है और इनको खुद की मुक्ति का कुछ भी पता नहीं मर्म ही पता नहीं राज ही पता नहीं ये खुद तुमसे भी ज्यादा बंधनों में पड़े और उनको कहते कल्याण दुखमा आप रहे हैरान ब्राह्मण को नमस्कार करो तो वो कहता कल्याण हो और इनकी शकल तो देखो जिसको इनकी शकल दिखाई पड़ जाए कल्याण होता हो तो रुक जाए ये कहते कल्याण हो मेरे गांव में मेरे एक शिक्षक थे संस्कृत पढ़ाते थे उनकी आदत थी नमस्कार करो कहें कल्याण जब पहली दफा मैं उनकी कक्षा में भर्ती हुआ और मैंने पहली दफा उनको नमस्कार किया और उनका कल्याण हो मैंने उनसे कहा कि सुनिए आपका हो गया उन्होंने कहा यह भी कोई पूछने की बात है मैंने कहा अगर आपका ना हुआ हो तो मेरा कैसे करवाइएगा उन्होंने मुझे अलग से बुलाया और कहा कि इस तरह की बातें नहीं करते सबके सामने अरे ये तो एक उपचार है तो मैंने कहा फिर मैं नमस्कार करना आपको बंद कर दूंगा क्योंकि मेरा नमस्कार उपचार नहीं हार्दिक तो कम से कम मुझसे तो झूठ ना बोलो जब तुम्हारे ही नहीं हुआ है तो मेरा तुम कैसे करोगे जब भी मैं उनसे नमस्कार करता हूं उनको बड़ी बेचैनी होती क्योंकि वो उनकी आदत थी कल्याण हो कैसे वो उनकी बिल्कुल जड़ आदत थी जैसे ग्रामोफोन रिकॉर्ड तो जब मैं उनको नमस्कार करूं वो एक क्षण को झजक जाए क्योंकि अब क्या करें क्योंकि वो जो कल्याण हो एकदम उनके मुंह में आ, वो जानते थे कि उन्होंने कहा कल्याण हो कि मैं उनको पकड़ूंगा एक दिन मैंने एक छोटे से बच्चे को जो स्कूल के ग्राउंड में खेल रहा था उससे मैंने कहा कि तू मेरे पास खड़ा रहे और ये पंडित जी आ रहे हैं तू नमस्कार करना वो पंडित जी आए उस छोटे बच्चे ने जैसा मैंने उससे कहा था उनसे नमस्कार किया तक्षण का कल्याण हो मैंने का ठहरी आप फिर कल्याण करने लगे उन्होंने मुझसे कहा भाई तुम क्या मेरा बोलना ही बंद कर दोगे तुमसे तो मैं डरने लगा तुम तो नमस्कार करते हो तो मुझे बड़ी झंझट होती क्या करूं क्या ना करूं अब दूसरों पे भी तुम रुकावट डालने लगे मैंने कहा मेरी रुकावट की कुल कोशिश इतनी है कि मैं आपको याद दिलाऊं कि कल्याण अभी आपका नहीं हुआ है पहले अपना कल्याण कर ले फिर बांटें जरूर बांटें कल्याण से ज्यादा बांटने योग्य और है भी क्या इस जगत में और को कहते कल्याण दुख में आप रहे हैरान खुद हैरान हो रहे हैं दुख में परेशान हो रहे हैं खुद बिना अनुभव के और दूसरों को अनुभव बांट रहे मुल्ला नसरुद्दीन की पूरी मित्र मंडली एक दिन सिनेमा देखने गई बरसात के दिन थे सभी लोग रेनकोट पहने टिकट के लिए लंबी लाइन में खड़े थे डब्बू जी ने पीछे पलट कर मुला से कहा नसरुद्दीन बड़े जोरों से लघु शंका लगी क्या करूं समझ में नहीं आता यदि लाइन छोड़कर बाथरूम तक जाऊं तो फिर पीछे खड़ा होना पड़ेगा ऐसी स्थिति में टिकट मिलना मुश्किल लगता है और यदि न जाऊं तो डर है कि कहीं कपड़े ही खराब ना हो जाएं। बड़ी विकट समस्या है मेरी बात मानो मुल्ला ने सलाह दी सामने खड़े चंदूलाल की रेनकोट की पॉकेट ने जीवन मल का त्याग कर दू डूजी ने मुस्कुरा और यदि उसे पता चल गया तो कुछ पता नहीं चलता मुल्ला बोला वैसे भी कितनी वारिस हो रही अरे मजाक मत करो मुल्ला से डब्बू ने कहा यदि चंदूलाल को पता चल गया तो बहुत झगड़ा फसाद हो सकता है मुझ पे विश्वास रखो पता नहीं चलेगा नसरुद्दीन ने ढाढस बनाया मगर मैं कैसे भरोसा करूं जिंदगी भर के दुश्मनी हो जाएगी बड़ा डरा लगता है मुझे ऐसा करने में अरे यार डब्बू जी तुम तो सचमुच एकदम डब्बू हो फिक्र मत करो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो मैं या तुमसे अपने अनुभव से कह रहा हूं मुल्ला नसुद्दीन ने रहस्य खोला जब मैंने तुम्हारे रेनकोट की जेब में पेशाब की थी तुम्हें पता चला तो फिर तुम क्यों डरते हो थोड़ा अनुभव से हो तो बात में बल होता है पंडितों की बात में बल नहीं होता हो भी नहीं सकता निर्बल होती है उनको साक्षी खोजनी पड़ती है औरों में ज्ञानी अपना साक्ष्य स्वयं है अगर वो शास्त्रों का उल्लेख भी करता है तो शास्त्रों को साक्षी देता है शास्त्रों की साक्षी नहीं लेता मैं अगर कभी गीता कुरान या बाइबल का उल्लेख करता हूं तो इसलिए नहीं कि मेरी बात में उनकी बात से बल पड़ जाएगा मेरी बात तो मेरा अनुभव है कुरान बाइबल गीता हुए हों या न हुए हों सब जल जाएं और राख हो जाएं तो भी मेरी बात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी बात का बल उतना ही रहेगा अगर मैं उनका उल्लेख करता हूं तो उनकी साक्षी नहीं ले रहा हूं उनको साक्षी दे रहा हूं और पंडित जब उनकी बात करता है तो उनकी साक्षी ले रहा है उसके पास अपना तो कुछ है नहीं उससे अगर गीता छीन लो वो एकदम निपट अज्ञानी हो जाएगा गीता में उसके प्राण गीता मरोड़ दो, उसके प्राण मर जाएंगे शास्त्रों में तुम्हारे प्राण नहीं होने चाहिए नहीं तो तुम जीवन भर भटकोगे अनुभव में तुम्हारे जीवन की जड़ों को फैलाओ दूध पूत को देते आप जो घर घर भिक्षा लेते खुद तो भीख मांगते फिरते हैं और दूसरों को आशीर्वाद देते पलटू दास की बात को बुझे अंधा होई तही को सूझे बड़ी अद्भुत बात कही ये तो सूत्र खूब संभाल के रख लेना पलटू दास की बात को बूझे अंधा हो तही को सूझे पलटू दास कहते हैं ये जो तथाकथित आंख वाले लोग हैं ये तो अंधे हैं इनकी आंखें बाहर की तरफ खुली मेरे हिसाब से ये सब अंधे हैं। मेरे हिसाब से तो वो आंख वाला है जो बाहर से आंख बंद कर लेता बाहर के प्रति जो अंधा हो जाता उसको भीतर दिखाई पड़ता है और ध्यान क्या है बाहर के प्रति अंधा हो जाना ताकि सारी जीवन ऊर्जा देखने की सारी शक्ति और क्षमता अंतर्मुखी हो जाए ताकि जो प्रकाश वस्तुओं पर पड़ता था वो स्वयं पर पड़ने लगे अपनी मसाल में अपने को देखने की क्षमता अभी अपनी मसाल से तुमने दूसरों को देखा है औरों को देखा सारा संसार छान डाला है लेकिन दिया तले अंधेरा दिया से तुम सब खोजते फिर रहे हो और खुद दिए के तले अंधेरा इकट्ठा होता चला गया अब ये ज्योत अंतर मुखी होनी चाहिए संसार की दृष्टि में तो अंधे बन जाओ आंख बंद करो अंतर यात्रा पर चलो लोग पागल कहेंगे दीवाना कहेंगे परवाना कहेंगे अंधा कहेंगे सब कुछ कहेंगे फिक्र मत करना क्योंकि वे थोड़े से ही लोग जो इतनी हिम्मत करते हैं बाहर के प्रति अंधे हो जाने की स्वयं को जान पाते हैं। और जिसने स्वयं को जानकर फिर आंख खोली उसे ये सारा जगत स्वयं से ही भरा हुआ मालूम पड़ता है तब कोयल की कूप में भी उसका अपना ही कंठ है और फूल की सुगंध में अपनी सुगंध है और पहाड़ों की ऊंचाइयों में अपनी ऊंचाई और सागरों की गहराई में अपनी गहराई तब सारा अस्तित्व उसे स्वयं का विस्तार मालूम होता है। अहम ब्रह्मास्ल अनलहक भली मति हरल तुम्हार पांडे बमना तुम्हारी मति बिल्कुल हरली गई हे पांडे हे ब्राह्मण सब जाति में उत्तम तुम ही कर्तव्य करो कसाई कहते तो फिरते हो कि सब जातियों में उत्तम हम हैं लेकिन जो तुम करते हो वो कसाई का कर्तव्य कसाई से भी बुरा है क्योंकि कसाई तो पशुओं को काटता है तुम लोगों को काट रहे हो कसाई तो छोटी मोटी हिंसा करता है तुम इतनी बड़ी हिंसा कर रहे हो लोगों को धोखा देकर कि उनकी जन्मों जन्मों की यात्रा बिगाड़ रहे हो भली मती हरल तुम्हार कैसी तुम्हारी मति ली गई माया ने तुम्हें खूब भरमाया हे पांडे बमना सब जातिन में उत्तम तुम ही करतब करो कसाई जीव मारी के काया पोखो तनिको दर्द ना आई तुम्हें दर्द होता ही नहीं तुम्हें पीड़ा होती ही नहीं तुम धोखे पर धोखा दिए जाते हो खुद धोखा खाते हो औरों को धोखा दे रहे हो खुद माया के चक्कर में हो औरों को ब्रह्म ज्ञान समझा रहे हो ये तो जीव की हत्या है यह तो लोगों की आत्माओं को नष्ट करना है राम नाम सुन जुड़ी आवे पूजो दुर्गा चंडी और परमात्मा का सच्चा स्मरण तो तुम्हें कभी आता नहीं अगर कोई दिलाना भी चाहे तो बुखार चढ़ता है आखिर बुद्धों को देखकर सदा पंडितों को बुखार चढ़ाया फिर बुखार में वो अल्लबल्ल बकने लगते हैं अभी दो शंकराचार्यों ने मेरे खिलाफ वक्तव्य देने शुरू किए सन्नीपात बुखार चढ़ा जुड़ी आ गई अब मुझे कई पत्र आए कि मैं जवाब दू अब बुखार चढ़े आदमी की बात का कोई जवाब दिया जाता सन्नीपात में कोई कुछ कह रहा हो उसको जवाब देते राम नाम सुन जुड़ी आ गए और जब भी कोई तुम्हारे भीतर राम को जगाने की क्षमता रखने वाला आता है तुम्हें एकदम बुखार चढ़ता है तुम्हें एकदम घबराहट शुरू होती है क्योंकि तुम्हारा धंधा गया तुम्हारा व्यवसाय गया तुम्हारी लूट खसोट बंद हुई तुम्हारी प्रतिष्ठा तुम्हारी पूजा मिट जाएगी जब कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद होता है जो लुटाने लगता है राम को तब तुम घबराते हो तुम्हारे मंदिरों का क्या होगा कौन तुम्हारे मंदिरों में आएगा कौन तुम्हारी मस्जिदों में कौन तुम्हारे गिरजों में कौन तुम्हारे गुरुद्वारों में तुम तो दुर्गा चंडी इत्यादि की पूजा में लोगों को लगाए रखते हो सब व्यर्थ की बकवास में लोगों को लगाए रखते हो यज्ञ करो वर्षा होगी यज्ञ करो ज्यादा वर्षा नहीं होगी यज्ञ करो बीमारी कट जाएगी पांच हजार साल से यज्ञ करवा रहे हो और इस देश में जितनी दुर्घटनाएं घटती हैं उतनी दुनिया में कहीं नहीं घटती पांच हजार साल की यज्ञ पूजा पाठ का ये फल तो एक बात सिद्ध होती है कि परमात्मा तुम्हारे यज्ञों से बहुत नाराज है बहुत परेशान है एक आदमी मरा वो जिंदगी भर परमात्मा की प्रार्थना करता था सुबह शाम दोपहर और जब भी मौका राम राम राम राम करता रहता और एक माला हाथ में रखता था जब अवसर नहीं होता तो माला ही फेरता रहता उसका साझीदार भी था वो कभी मंदिर भी नहीं गया राम नाम भी नहीं लिया माला उसने छुई नहीं दोनों एक साथ कार में एक्सीडेंट हुआ और मरे दोनों को देवदूत आए और राम नाम करने वाले को राम नाम चौदरिया ओढ़े हुए था हाथ में माला लिए हुए था उसको नरक ले जाने लगे और उसके साझीदार को स्वर्ग उसने कहा ठहरो कुछ भूल चूक हो रही हम तो सुनते आए थे कि यहां सरकारी दफ्तरों में भूल होती है वहां भी हो रही देखते नहीं राम नाम चंदरिया मेरे हाथ की माला और राम राम जप रहा हूं जिंदगी हो गई राम राम जपते और मुझे नरक और इस दुष्ट को स्वर्ग नास्तिक को जो कभी गया नहीं मंदिर नाम लिया नहीं देवदूतों ने कहा गलती नहीं हुई है फिर भी अगर तुम्हें शिकायत हो हम तुम दोनों को परमात्मा के सामने मौजूद कर देते हैं अपना निवेदन कर लो उसने कहा ये ठीक है मुझे मौजूद किया जाए उसने परमात्मा के सामने कहा कि क्या हद बेईमानी अन्याय और हम तो सुनते आए थे देर है अंधेर नहीं मगर यहां अंधेर भी दिखाई पड़ रहा है देर तो है ही क्योंकि जिंदगी भर के बाद राम नाम का कुछ फल मिलना चाहिए था देर तो वैसी बहुत हो गई बंधेर हो रहा है इस नास्तिक को स्वर्ग और मुझे आस्तिक को नरक इसके पीछे राज परमात्मा ने कहा कि तू मेरा सिर खा गए जिंदगी भर न तू खुद सोया न मुझे सोने दिए क्योंकि तू राम राम राम राम करता रहे तो मैं सो कैसे जिसे कोई आदमी तुम्हारे पास ही बैठा हुआ तुम्हारा नाम जपता रहे तो नींद कैसे आए स्वर्ग में तो तुझे मैं रहने नहीं दूंगा और अगर तू ज्यादा जिद्द करेगा तो तू रहे यहां हम चले नरक। तो तेरे साथ रहने से तो नरक में रहना बेहतर कम से कम सोने को तो मिलेगा दिन भर की मेहनत के बाद रात को विश्राम तो कर लेंगे कोई खोपड़ी में तो भन भनाता नहीं रहेगा कि राम राम राम राम और ये राम नाम चदरिया देख के मुझे तेरे हाथ की ये माला इन सब के कारण ही तुझे नरक भेज रहा हूं मेरा तेरा साथ नहीं हो सकता ऐसे ही लगता है कुछ पांच हजार साल से यज्ञ हवन चल रहे पूजा पाठ चल रहा जितनी बाढ़िया आती दुनिया के किसी देश में नहीं आती जितना सुख यहां पड़ता दुनिया, दुनिया के किसी देश में नहीं पड़ता जितने बांधिया टूटते दुनिया के किसी देश में नहीं टूटते जितनी रेलगाड़ियां यहां उलटती कहीं नहीं उलटती भगवान जैसे बहुत परेशान है राम नाम सुन जुड़ी आवे पूजो दुर्गा चंडी पूजन तुम करते हो काल्पनिक देवताओं का मनुष्य की ईजादे हैं ये सब लेकिन भीतर जो छिपा बैठा है साक्षी परमात्मा उसकी कोई याद दिलाए कि बस तुम्हें घबराहट शुरू होती लंबा टीका कांध जनेऊ बकुला जाति पखंडी तुम बगुले की जाति के हो हे पांडे बमना लंबा टीका कांध जनेव बकुला जात पखंडी ऊपर से तुम बिगुल शुभ्र मालूम पड़ते हो जैसे कि परमहंस हो मगर हो तुम बगुले एक टांग पे भी खड़े रहते हो मगर नजर मछली पे लगी ऊपर से तो ऐसा लगता है बड़े राम नामी लेकिन भीतर भीतर कुछ भी नहीं राम से कुछ नाता नहीं बकरी बेड़ा मछली खायो, काहे गाय बराई पूछते हैं कि हमें आश्चर्य होता है कि तुम बकरी खा जाते बेड़ा खा जाते मछली खा जाते काहे गाय बराई तुमने गाय कैसे छोड़ रखी ये आश्चर्य की बात है वो भी बहुत बाद में छोड़ी पहले तो ब्राह्मण गाय भी खाते रहे गौ में ध्ञ होते रहे वो भी बहुत बाद में छोड़ी वो भी इसलिए छोड़ी कि गाय कृषि के लिए बहुत उपयोगी हो गई लोगों ने छोड़वाई होगी तब छोड़ी ये जान के तुम हैरान हो कि भारत में लोगों को आमतौर से धारणा है भारत के बाहर भी धारणा है कि ब्राह्मण सब शाकाहारी यह बात झूठ होना चाहिए मगर है नहीं बंगाली ब्राह्मण मछली खाता मजे से और कश्मीरी ब्राह्मण तो सब कुछ खाता इसलिए तो पंडित नेहरू मांसाहारी थे कश्मीरी ब्राह्मण कश्मीरी ब्राह्मण को कुछ अड़चन ही नहीं अगर भारत भर के ब्राह्मणों का हिसाब किताब लगाया जाए तो तुम हैरान हो उनको शाकाहारी नहीं कहा जा सकता बकरी भेड़ा मछली खाओ काहे गाय बराई रुधिर मांस सब एक पंडे थू तोरी बहनाई अब ऐसे लोगों से अगर ब्राह्मण नाराज ना हो तो क्या करें अगर शंकराचार्यों को जोड़ी ना आ जाए तो क्या हो थू तेरी बमनाई कहते हैं थूकते हैं तेरे ब्राह्मणत पर सब घट साहब एक है जानो यही मां भल है तोरा अगर अपना भला चाहते हो तभी भी जागो और सब घट साहब एक है जानो सब घट में एक ही साहब विराजमान है इसको पहचानो सूद्र में भी वही है जो तुम में है ब्राह्मण में ही नहीं है परमात्मा हिंदू में ही नहीं है परमात्मा सब में व्याप्त है इस एक सर्वव्यापी को पहचानो सब घट साहब एक जानो यही मां भले तोरा भगवत गीता बूझ बिचारो पलटू करत निहोरा पलटू कहता फिर भगवत गीता को बूझना फिर मैं नहोरा करूंगा तुम्हारा कि अब बुझो भगवत गीता अब पढ़ो भगवत गीता अब करो मनन मगर पहले ध्यान और एक को पहचान लो फिर भगवत गीता को पहचान सकोगे अभी तुम भगवत गीता रटते रहो तोतों की तरह दोहराते रहो किसी काम की नहीं शास्त्रों से ज्ञान नहीं मिलता लेकिन ज्ञान मिल जाए तो शास्त्रों में अद्भुत संपदा भरी पड़ी बिना आत्मज्ञान के शास्त्रों से तुम जो अर्थ लेते हो वो अर्थ नहीं अनर्थ हो जाता है मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा कि कार तेजी से लुढ़कती हुई नीचे की ओर चली आ रही नसरुद्दीन ने पूरी ताकत लगा के उसे रोका कुछ कदम वह कार के साथ घिसटता भी चला गया लेकिन उसने हिम्मत न हारी अंतता उसने कार रोक ही दी कुछ ही देर में पीछे से एक आदमी प्रकट हुआ उसके सिर से पसीना बह रहा था वह बोला कार किसने रोकी नसरुद्दीन ने गर्व से छाती फुलाके कहा श्रीमान मेरे सिवा और कौन रोक सकता है जब मैंने देखा कि कार लुढ़कती चली जा रही है तो मैंने पूरी शक्ति लगाकर आखिर उसे रोकने में सफलता पाही ली वह व्यक्ति बोला अरे उल्लू के पट्टे मैं इसे ढकेल कर नीचे ले जा रहा था और तू ने सब गुड़गोबर कर दी तो किसने कहा कि तू कार रोक मगर नसरुद्दीन ने तो दया भाव से रोकी उसने सोचा कार लुढ़कती चली जा रही बिना ड्राइवर के पता नहीं कहां गिरेगी किसकी जान लेगी लेकिन कार को कोई पीछे से धक्का देकर उतारता ला रहा है इसकी फिक्र ही नहीं की शास्त्र अगर तुम सामने से देखोगे तो शब्द ही पकड़ में आएंगे जरा शास्त्रों के पीछे कौन छिपा है गीता के पीछे कृष्ण छिपे जब तक तुम्हें कृष्ण जैसी चेतना न मिल जाए तब तक गीता समझ में ना आएगी और बाइबल के पीछे क्राइस्ट छिपे और धर्मपद के पीछे बुद्ध छिपे पीछे कौन छिपा है वैसे ही तुम हो जाओ तो पलटू कहते हैं शास्त्र से हमारा विरोध नहीं है विरोध अगर हमारा है तो तुम्हारे थोथे पांडित्य से जिसने चेतना को तो जगाया नहीं और शब्दों के संग्रह में लग गया कितने ही शब्द इकट्ठे कर लो मगर इस देश की शब्दों में बड़ी आस्था है सत्यों में नहीं शब्दों में महात्मा गांधी ने अछूत को हरिजन कह दिया और समस्या हल हो गई जैसे शब्द बदल देने समस्या हल होती पहले अछूत जलाए जाते थे अब हरिजन जलाए जा रहे हैं जब अछूत को नहीं छोड़ा तो हर हरिजन को क्यों छोड़ेंगे ऐसे तो अछूत शब्द भी कुछ बुरा नहीं है उसके भी अच्छे अर्थ किए जा सकते हैं। भगवान को हम कहते हैं अदृश्य अनिर्वचनी अवर्णनी आस्पर्श उसको अछूत भी कह सकते जिसको छुआ ना जा सके अछूत के दो अर्थ हो सकते हैं, जो छूने योग्य नहीं और यह भी हो सकता है जो छुआ ना जा सके तो अछूत शब्द में कुछ बुराई नहीं थी उसको हरिजन कर दिया समझे कि बस समस्या हल हो गई हम तो समस्या हल करने में बड़े होशियार हैं हमारी होशियारी का कोई हिसाब ही नहीं अभी श्री मुरारजी देसाई ने सुझाव दिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के सरसंघ चालक को कि आप अगर हिंदू राष्ट्र की जगह भारतीय राष्ट्र कहना शुरू कर दें तो फिर कोई अड़चन ना रहे और उन्होंने जल्दी से स्वीकार कर लिया इसमें क्या अड़चन है हिंदू राष्ट्र ना कहेंगे भारत राष्ट्र कहेंगे बस समस्या हल हो गई यानी ये इतना आसान इस देश को लगता है जरा शब्द बदल दिए और भीतर वही आदमी बैठा है वही सब कुछ खेल चलेगा लेकिन हिंदू राष्ट्र की जगह भारत राष्ट्र कर दो फिर कोई अड़चन नहीं और सच्चाई यह है कि भारत राष्ट्र और भी ज्यादा हिंदू शब्द है हिंदू शब्द तो हिंदू है ही नहीं हिंदू शब्द तो परदेशियों ने दिया उसका हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं जब पहली दफा यूनानी भारत आए और उन्होंने सिंधु नदी पार की तो यूनानी भाषा में सा शब्द के लिए हा उच्चारण इसलिए उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और उस नदी के पास जो लोग बसते थे उनको हिंदू माना जब पारसी पर्सियन पहली दफा सिंधु के पास आए तो उनकी भाषा में सिंधु का उच्चारण इंदु हुआ उससे इंडस नदी का नाम हो गया और भारत का नाम इंडिया हो गया वो सब सिंधु नदी से ही बने शब्द हैं और दूसरों ने बनाए हिंदुओं का उनसे कुछ लेना देना नहीं हिंदुओं का शब्द तो भारत ही है इसलिए अगर बाला साहब देवरस एकदम सराजी हो गए तो कुछ आश्चर्य नहीं वो तो खुशी हुए होंगे कि तो और भी अच्छा हुआ हिंदू सबसे झंझट पिंडी ये हमारा है भी नहीं मलिच्छो ने दिया है हमारा तो शब्द भारत ही है। तो हम भारत राष्ट्र कहेंगे और मुरारजी देसाई समझेगी समस्या हल हो गई और क्या समस्या है समस्या बस हमने शब्द बदल के हल कर लेते हैं हिमालय के पास एक जंगली गाय होती उसने बड़ा उत्पात मचा रखा था नेहरू के जमाने में उसकी संख्या बहुत बढ़ गई थी वो खेतों में हमला करने लगी थी और बड़ी जंगली गाय है बड़ी शक्तिशाली गाय है। उसको मारना जरूरी हो गया कि शिकारियों को कहा जाए गोली मारो और जो जितना शिकार करेगा उसको इनाम मिलेगा लेकिन गाय शब्द तो जुड़ा हुआ है उसमें तो पार्लियामेंट में झंझट उठी कि गाय को मारा नहीं जा सकता नहीं तो हिंदू नाराज हो जाएंगे जंगली गाय फिर किसी समझदार ने कहा कि जंगली गाय कहती क्यों उसको जंगली घोड़ा और बात हो गई उसका नाम जंगली घोड़ा कर दिया गया और जंगली घोड़ा काटा गया और हिंदुओं ने कोई अर्चन ना उठाई जंगली घोड़े मार डाले गए घोड़ों से किसको लेने देना लेकिन जंगली गाय अब बड़े मजे की बात यह है कि नाम बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता मर रहा है वही प्राणी उसको जंगली घोड़ा कहो कि जंगली गाय कहो कुछ फर्क नहीं पड़ता हिंदू को मारो तो परमात्मा मरता है मुसलमान को मारो तो परमात्मा मरता है मरता वही एक है मगर हम शब्दों में बड़े भरोसा करने लगे ये देश शब्दों के दीवाना देश है और यह पंडितों का परिणाम है पंडितों का छाती पर चढ़ा रहना सदियों तक इसको शाब्दिक बना दिया है शब्दों से मुक्त हो तो फिर कहते हैं भगवत गीता बूझी विचारो पलटू करत निहोरा फिर तो मैं तुमसे हाथ के प्रार्थना करूंगा कि अब डुबकी मारो भगवत गीता में और तब तुम बड़े हीरे ले आओगे सागर में भी इतने हीरे नहीं हैं इतने रत्न नहीं हैं इतने मोती नहीं जितने भगवत गीता में मगर उसके लिए उपलब्ध हैं वे जिसने ध्यान में गोता लगाना सीख लिया है ध्यान के अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं आज इतना